मैरी और भेड़िए का पिल्ला एन ब्लेड्स उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में फिर से कड़ाके की सर्दी है फेहर फार्म में नवंबर की शुरुआत से ही बर्फ जमी हुई है और वह बर्फ मई तक नहीं पिघलेगी फरवरी की र, साफ रात में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है और उत्तरी रोशनी पूरे आकाश में चमकती है मैरी फेहर बिस्तर से उठती है और देखने और सुनने के लिए खिड़की के पास जाती है उसे कर्कश आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो उत्साहित होकर मुस्कुराती है मैरी को यह दिखावा करना पसंद है कि अगर वो उत्तरी रोशनी का संगीत सुन पाए तो अगला दिन उसके लिए कुछ खास लेकर आएगा अगले सुबह मैरी फेहर खुश खुश उठती है ऐसा क्यों फिर उसे याद आता है कि याद आता है और सोचती है कि वो दिन उसके लिए क्या खास लाएगा। वो अपने जूते टोपी भारी कोट और दस्ताने पहनती है और मुर्गियों को खिलाने के लिए मुर्गी घर की ओर जाती है सर्दियों का हर एक दिन लगभग एक जैसा ही होता है उस दिन क्या अजीब हो सकता है उसकी माँ एक नए बच्चे की उम्मीद कर रही है लेकिन उसे अभी एक और महीना लगेगा मैरी मुर्गियों को खिलाती है और वापस आती है सामने का घर देखकर उसे एक झोपड़ी उस उस तो उस में रहते थे जहाँ अब अनाज रखा जाता है इससे पहले वे शहर में रहते थे लेकिन मैरी को उतनी पुरानी बात अब याद नहीं है मैरी की माँ उसे शहर की सुख सुविधाओं के बारे में बताया करती है पानी के नल बिजली टेलीफोन और टेलीविजन जबकि यहाँ पर एक बाल्टी पानी घर में ढोकर लाना पड़ता था सिंक का गंदा पानी एक और बाल्टी में इकट्ठा होता था जिसे बाहर जाकर खाली किया जाता था यहाँ पर बाथरूम बाहर था और बात जब एक बड़ी बाल्टी थी यहाँ परिवार के पास सुनने के लिए ट्रांजिस्टर रेडियो जरूर था लेकिन फिर भी मिसेस फेयर कभी कभी अकेला महसूस करती थी निकटतम पड़ोसी बर्गन परिवार था जो उनके फार्म से दो मील दूर रहता था मैरी ने अपने पिता को खलिहान के पास देखा कल कैटरपिलर ट्रक खराब हो गया था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे सर्दियों में जिस दिन बर्फ नहीं गिरती है तब मिस्टर फेयर थोड़ी और जमीन साफ़ करते हैं वो पेड़ों और मलबे के नीचे धकेलने वो पेड़ों और मलबे को नीचे धकेलने के लिए कैटरपिलर ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं जब गर्मी आएगी तो पूरा परिवार मिट्टी में से पौधों की जड़ों को साफ करेगा जिससे कि मिट्टी में दोबारा बुआई की जा सके जब हम इस जमीन का अधिकांश भाग साफ कर देंगे तो सरकार हमें इस जमीन का पट्टा दे देगी उसके पिता ने समझाया इसलिए हम इस उत्तरी इलाके में आए ताकि हमारे पास अपना फार्म हो और हम अपने तरीके से जी सकें नाश्ते के लिए आने से पहले मिस्टर फेयर इंजन को गर्म करने के लिए ट्रक के नीचे एक प्रोपेन टार्च जलाते हैं इंजन गर्म होने में एक घंटा लगेगा क्योंकि पिछली रात बहुत ठंडी थी आमतौर पर आम पर मेरी को यह पसंद आता था उसके बाद उसे स्कूल जाना होता था मिस्टर फेयर ननी ईवा के साथ खेल रहे थे इजहाक और जेक स्कूल की जेक स्कूल की लाइब्रेरी से लाई एक पुस्तक पढ़ रहे थे आज सुबह सारा ने मैरी को अपने साथ क्रियान पिंटिंग करवाने की कोशिश की लेकिन मैरी का उसमें मन नहीं लगा आज क्या होगा उन्हें बनाएंगी, बनाएंगी नए बच्चे का आंगमन बहुत रोमांचक होता है रेडियो चालू है मौसम की रिपोर्ट है आज दोपहर बर्फ पड़ेगी और शाम के समय बहुत ठंड होगी मिस्टर फेयर पहले बाहर गए और उन्होंने इंजन शुरू किया उन्होंने देर इंजन को चलने दिया। फिर उन्होंने जिससे जिससे सुनकर मैरी, सारा, जेक और इशाक और इशाक बाहर निकले उनकी बगल की सीटों पर आकर बैठ गए। सब लोग कर बैठे वो गर्म रहे। आज टीचर ने अपने कोट हीटर के, थे। के समय ने को देखा जबकि पीछे चली गई तीन बजे एक आदमी ने छोटे चौंकी कोट पहनने में मदद की उन्हें ठंड से बचाने के लिए उसने उनके सिर पर एक स्कॉर्फ भी बांधे अपने जूतों को पहनते हुए मैरी ने आ भरी स्कूल का दिन खत्म हो गया था फिर भी अभी तक कुछ खास नहीं हुआ था घर के रास्ते में ट्रक में बैठकर मिस्टर फेयर बच्चों से स्कूल की बातें सुनते हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोलते हैं वो बड़े ध्यान से सड़क को देखते हैं बर्फ लगातार पड़ रही है और बाहर देख पाना काफी मुश्किल है जैसे ही वे अपने फार्म के पास आते हैं तो एक और ट्रक बर्फ उड़ाता हुआ तेजी से निकलता है मिस्टर फेहर दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से दाईं ओर मुड़ते हैं और जिस उससे उनके पिछले पहिए एक खाई में गिर जाते हैं जब मैरी अपने पिता को ट्रक का जैक करते ठीक करते हुए देखती है और पिछले टायरों पर जंजीरें लगाते हुए देखती है तो सोचती है मुझे आशा है कि अब कोई विशेष बात नहीं होगी फिर घर की सड़क पर आगे बढ़ते हुए मेरी बर्फ पर कुछ देखती है और चिल्लाती है देखो एक पिल्ला उसके पास दौड़ती है घुटने टेकती है और पिल्ला उसके दस्तानों को चाटता है मेरी पिल्ले को ट्रक तक ले जाती है कृपया पिताजी क्या मैं उसे रख सकती हूँ मिस्टर फेयर सिर हिलाते हैं तुम फार के फार्म के नियम जानती हो जानवरों को हमारे लिए काम करना चाहिए या फिर उन्हें हमें खाना देना चाहिए मैं विरोध करती है। एक कुत्ता जरूर कुछ मदद कर सकता है मिस्टर फेयर बीच में टोकते हैं यह एक साधारण कुत्ता नहीं है वो आधा भेड़िया है और भीड़ियों के पिल्ले बेकार होते हैं उसे जंगल में ले जाओ उसे छोड़ दो बाकी बच्चे अपना अपना काम करें दुखी होकर मेरी अपने पिल्ले के साथ चली गई जबकि अन्य बच्चे अपने अपने काम पर चले गए जेक लकड़ी के ढेर के पास गया और उसने कुल्हाड़ी से लट्ठों को काटा और फिर उन्हें उठाकर घर में ले गया मिसेस पैर खाना पकाने के लिए उस लकड़ी का उपयोग करती थी घर को गर्म करने वाले हीटर में बहुत अधिक लकड़ी लगती थी कभी कभी जब दोनों हीटर बंद होते थे तब घर में कड़ाके की ठंडक होती थी जब वो उस जंगल में जब वह उसे जंगल में ले गई तो पिल्ला मैरी के बाहों में छिप गया वो बहुत चाहती थी कि वो उसे रख सके मैं तुम्हें वुल्फ लाऊंगी उसने कहा बर्फबारी बंद हो गई लेकिन रास्ता बर्फ से पूरी तरह ढक गया था और पेड़ एक दूसरे के और करीब आकर सट गए थे यदि वो सड़क से बहुत दूर जाती तो उसे वापस जाने का रास्ता मिलना मुश्किल होता क्या होगा यह देखने के लिए उसने पिल्ले को नीचे रखा वो चारों ओर दौड़ा उत्साहित हुआ उसने पेड़ों को सूंगा वो मुड़ी और वापस चले गई पिल्ले ने उसका पीछा नहीं किया वो खुश वो कुछ जरूर खास था ठीक है मैरी घर की ओर जाते हुए सोचा लेकिन वो खास चीज लंबे समय तक नहीं टीकी घर के पास इसहाक अपने घोड़े माउस पर सवारी कर रहा था कुछ साल पहले इसहाक और जेक जेक माउस पर सवार होकर ही स्कूल जाते थे और घोड़े को स्कूल के पीछे खलियान में रखते थे लेकिन अब माउस को बाहर जाने के लिए के घर आने का इंतजार करना पड़ता है मैरी को घर में प्रवेश करते ही ताजी पकी हुई डबल रोटी की महक आई माँ ने उसे किचन में से देखा तुम कहाँ थे मैरी सारा तुम्हारे इंतजार कर रही है देखो घर में पानी लगभग खत्म हो चुका है मैरी ने चुपचाप झुक दरवाजे के पास खड़ी दो बाल्टी उठाई और वो फिर बाहर चली गई सारा पहले ही अपनी बाल्टी बर्फ से भर चुकी थी मैरी ने भी वैसा ही किया फिर दोनों लड़कियों ने बर्फ को घर में ले जाकर एक बड़े बैरल में डाल दिया उन्होंने बर्फ को के पिघलने की प्रतीक्षा की और फिर अधिक बर्फ के लिए दोबारा बाहर गई पीने खाना पकाने और धोने का सारा पानी उस बैरल से ही आता था कल मिसेस फेयर कपड़े धोएंगे और सारा उनकी मदद के लिए घर पर ही रहेगी इसलिए आज रात को पानी का बैरल भरा होना चाहिए वसंत और गर्मियों में यह बहुत आसान होता था क्योंकि बैरल में छत पर गिर रही बारिश का पानी गिरता था और तब नदी जमी नहीं होती थी लेकिन सर्दियों में सारा पानी बर्फ से ही आता था जब बर्फ आज जैसा सूखा और खस्ता होती तो बैरल को भरने में कई चक्कर लगाने होते हर बार, बार जब मैरी बाहर जाती तो वो जंगल की ओर देखती थी उसके पिता खलिंग से बाहर आए जहां वो को चरा रहे थे फिर घर में चले इसाक माउस के साथ किताब को घूरते हुए मेज पर बैठ गई का खाना बना रही थी अपनी बंदूक साफ कर रहे थे रेडियो एक ठंडी रात की भविष्यवाणी कर रहा था पर मैरी अपने के बारे में सोचती रही अचानक दरवाजे के बाहर एक आवाज आई एक धीमी सी आवाज मिस्टर फेयर दरवाजे पर गए और उसे खोला मैरी चिल्लाई वो मेरा छोटा पिल्ला होगा और फिर पिल्ले को अपनी बाहों में लेने के लिए दौड़ी मिस्टर फेयर बहुत गुस्से में थे। तुम उसे यहाँ पर रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही हो अपना कोट पहनो और उसे छुटकारा पाओ ताकि वो दोबारा वापस ना आए इस बार मैरी बर्गन फार्म तक लगभग दो मिलकर दो मील चल कर गई शायद मिस्टर बर्गन उस बिल्कुल पिल्ले को अपने बच्चों को रखने की इजाज़त दें फिर उसने पिल्ले को दरवाजे के पास नीचे रखते हुए कहा फिर मैं तुम्हें कभी कभी जरूर देख पाऊंगी जब वो सर्द रात में घर दौड़ी तो उसके पैर की उंगलियां चुभ रही थी और सर्द हवा उसके गले को जला रही थी जब वो वापस आई तो परिवार मेज पर खाना खा रहा था माँ ने ऊपर देखकर कहा आज तुम्हारा पसंदीदा खाना है मेरी मुझे भूख नहीं है माँ मिसेस फेयर कुछ कहना चाहती थी लेकिन मिस्टर फेहर ने उन्हें रोक दिया अगर वो चाहती है तो लड़की को बिना खाए बिस्तर पर जाने दो उनकी आवाज़ में अभी भी गुस्सा था उसे जानवर रखने के लिए नहीं पूछना चाहिए था वो इस घर के नियम अच्छी तरह जानती मैरी बिस्तर पर गई और उसने अपना सिर तके में दबा लिया पिताजी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए उसने आश्चर्य किया फिर उसे आखिरी पतझड़ की याद आई जब जेक और इशहाक ने अपने पिता से एक बंदूक की भीख मांगी थी उन्होंने शाफ माना कर दिया और फिर गुस्सा भी हुए थे माँ ने समझाया तुम्हारे पिता तुम्हें वो सब कुछ देते हैं जो वो दे सकते हैं पर जब तुम बहुत अधिक मांगते हो तो उन्हें मना करते हुए बड़ा दुख होता है इसलिए फिर वो गुस्सा हो जाते हैं मैं बारे में बहुत देर तक सोचती रही फिर उसकी आंख लग गई उस रात जब फेयर हाउस में तभी सभी सो रहे थे तब एक अन्य प्रकार का जानवर एक कोयोट जंगल से बाहर आया उसने सभी इमारतों को सूंगा फिर मुर्गी घर के पास आकर रुका उसने चुपचाप दरवाजा बंद करने वाली रस्सी खींची जिससे रस्सी ठीली हो गई फिर कोयोट ने मुर्गी घर में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया तभी अचानक रात में कर्कस चीख उठी फेयर हाउस में सभी जाग गए मिस्टर फेयर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे अपनी बंदूक उठाई और बाहर दौड़े बाकी परिवार भी उठा और सभी लोगों ने खिड़की से बाहर चारों ओर देखा मैरी लेटी रही उसने ईशाक को यह कहते हुए सुना कि कोई कोयट आया था मैरी ने दोबारा सोने की कोशिश की ताकि उसे अपने पिल्ले के बारे में और अधिक सोचना न पड़े मिस्टर फेयर ने कोयट को बर्फ़ की तेज रोशनी में देखा उन्होंने अपनी बंदूक से निशाना लगाकर फायर किया उनका पहला निशाना चूक गया कोयट मुड़ा उसने झपकी ली और फिर जल्दी से मुर्गी घर के पीछे भागा मिस्टर फेयर ने दोबारा फायर किया लेकिन कोयट तेजी से दौड़कर पहाड़ी के ऊपर गायब हो गया उसके बाद मिस्टर फेयर मुर्गी घर में गए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंदर सभी मुर्गियां ठीक ठाक तो थी फिर उन्होंने मुर्गी घर के दरवाजे को कसकर बांध दिया घर में घुसने ही वाले थे जब उन्हें अपने पैरों के पास कुछ दिखाई दिया वहाँ पर भीड़े का पिल्ला अपनी पूंछ हिला रहा था अच्छा तो वो तु, तु, तुम ही थे जिसने हमें चेतावनी दी मिस्टर फेयर ने कहा फिर वो नीचे झुके और उन्होंने पिल्ले को अपने हाथों में उठाया और उसे निहारा तुम बड़े बहादुर और मजबूत हो क्यों है ना तुम्हें ठंड और कोविड से भी डर नहीं लगता है लगता है तुम हमारे अच्छे काम आओगे वो पिल्लों को घर में ले गए मिसेस फेयर ने तेल का दिया जलाया मैरी को छोड़कर हर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था भिड़ी के पिल्ले को देखकर बच्चे उत्साहित हुए मिस्टर फेयर ने अपने फोटो पर अपनी उंगली रखी और बच्चों को चुप रहने के संग चुप रहने का संकेत दिया फिर वो बेडरूम में गए अपने पिता को बेडरूम में आते देख मैरी ने ऊपर देखा पिताजी ने भीड़े के पिल्ले को बिस्तर पर रख दिया इस छोटे साथी को कुछ गर्मी चाहिए उन्होंने कहा मैरी को विश्वास नहीं हो रहा था क्या कोई सपना तो तुम्हें पिल्लों को अपने बहाव में ले लिया क्या मैं उसे रख सकती हूँ पिताजी से पूछा मुझे लगता है कि तुम उसे रख सकती हो पिताजी ने जवाब दिया बेडरूम के द्वार में इशाक और जेक और सारा खड़े थे मिसेज फेयर युवा को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी सभी खड़े होकर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे